परम करुणामयी राजराजेश्वरी भगवती श्री दुर्गा माँ की कृपा से उनकी पावन उपासनाओं के दिनों में हम सबको उनके चिंतन करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है आइए उनके स्वरूप का चिंतन करते हुए अपने जीवन को पावन बनाए भगवती के चरित्र श्रवण करें उनके स्वरूप श्रवण करें उसके पहले माँ के चरण कमलों में वही निवेदन जो हम सुनाना चाहते हैं भगवती को कल जैसे प्रार्थना किए वैसे ही वही भाव भजन के माध्यम से